विश्लेषण क्रिया के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं की आलोचना करने पर मालूम होता है कि दोनों ने उस दूर चरम लक्ष्य पर पहुंचकर एक ही प्रकार की प्रतिध्वनि की है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांत समूह को केवल वेदांती ही जो हिंदू कहे जाते हैं अपने धर्म के साथ सामंजस्यपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं